C I E T N C E R T द्वोरा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठे पुष्तक वसंत में संकलेत एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है नील कंट पाठ का शीर्षक है नील कंट एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया सलाम गुरुजी पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया एक है एक मोर है एक मोर आप पालने मोर के पंजों से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे आखिर मेरे सीने में तो इंसान का दिल है, है? मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे डालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं बस ये कमबख्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बड़े मियां के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला थक कर जा रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा मोर के बच्चे हैं कहां बड़े मियां के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे मेरे निरीक्षण के साथ-साथ बड़े मियां की भाषण मेल चली जा रही थी ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मारने मुझसे मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए परहा कहा भाई जरा सोच तो अभी में मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला पर वो मुंजी क्यों सुनने लगा आपका ख्याल करके पछता पछताकर देना ही पड़ा अब आप जो मुनासिब समझे असतू इस चुड़ीमार के नाम के और पांच बड़े मियां के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वो जाली के चौकते का चित्र जीवित हो गया दोनों पक्षी शवकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़नियों के हो गया घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं मोर के का ठग लिया है कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे जुड़ जाने की दुर्बलता बन गई है अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाप के पर लगे हैं है तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेश था आ गई पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दर्वाजा खुला फिर दो कटोरों में सत्तु की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा वे दोनों चुहे दानी जैसे पिंजड़े से निकल कर कमरे में मानो हो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुकाच शिपी से ठक कर उन्होंने मेरे रद्धी कागजों की टूकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। दो चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर-उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते फिर अश्वस्थ होने पर कभी मेरी मेज पर कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक हावरभूत होने लगे खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था कोला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती परंतु यहां तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में लगा मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है दोनों नवगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम-घूमकर गुटरगूं गुटरगूं की रागिनी अलापने लगी बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल-कूद मचाने लगे तोते मानो पहली बार से देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करते थे उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया धीरे-धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई चोंच अधिक बंकन और पहनी हो गई गोल आंखों में इंद्रनी के नीलाद्युत झलकने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी दक्षिण वाम दोनों पंखों में सिलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगी पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे रंग रहित पैरों को गर्वली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है गति का चित्र नहीं आंका जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन हवा में चंचल कल की पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वो भी मोर के उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी नीलाप ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव-जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया सवेरे ही वो सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मनु सब की रखवाली करता रहता आ, आ, किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा हरगोश के छोटे बच्चों को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता कभी-कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछॉल चुआ सा खिलते रहते थे ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाने के भीतर पहुंच गया सब जीव जंतु भागकर इधर-उधर छिप गए केवल एक शिशु खरगोश सांप के पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला हिस्सा तो मुंह में दबा रखा था शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके नीलकंठ दूर उपर जूले में सो रहा है उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंदस्वर की व्यधा पैचाने और वो पूच पंख समेट कर सर से एक जपट्टे में नीचे आ गया संभव तह अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चिष्ठ सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नील कंठ जब सांप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे ऊष्मता देता रहा कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है हिंसक मात्र नहीं इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थीं उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वो किसी अलक्ष सम्पर तहे तहे झटपटा राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था वो नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता दान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से यह नृत्यभंगिमा नृत्य का क्रम बन गई प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे बफेट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली जिस नुकीली पहनी चोंच से वो भयंकर विषधर को खंड-खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले-होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था हलो के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजिरियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था तब जाली घर में वो इतना अस्थिर होता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी मेघों के उमड़ने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंजन-गूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती मेघ के गर्जन की ताल पर ही उसके तनमय नृत्यगारम होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती नील कंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केकाक स्वर उतना ही मंद्रु से मंद्रतर होता जाता वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता कभी-कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी-पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते इस आनंदोत्सव की रागिनी में बी मेल स्वर कैसे बज उठा यह भी एक करुण कथा कर है एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियां ने पहले के समान कार को रोक दिया इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मियां की विरल दाढ़ी और सफेद डौरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मियां के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था मोरनी राधा के समान ही थी उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां तोड़कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी बड़े मियां की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी ह ह देखिए गुरुजी कब तक चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया यह सीट का भी चिड़िया पकड़ी जाती है हां आप ना आई होती तो मैं उसी के सर पर इसे पटक देता पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं सारान जी एक 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रख पाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही टेढ़ी-मेढ़ी रहीं परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुबजा नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंख नोच डाले कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी ना वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती उसी बीच राधा ने दो अंडे दिए जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ठकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर पूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिये। इस कलेह कोला हल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नील कंठ की प्रसन्नता का अन्त होगा। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता पर उसकी चाल में धकावच और आखों में एक शुन्यता रहती। अपनी अनुभव हीनता के कारण ही मैं आशा करती रहीं कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाए। अंत में तीन-चार मास के उपरान एक दिन सवीरे जाकर दीखा। के नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता है मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह वास्तव में नीलकंठ मर गया था क्यूं का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका ना उसे कोई बीमारी हुई ना उसके रंग बिरंगे पूलों के स्तबक जैसी शरीर पर किसी चोट का चिन्ध मिला मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम लेगू जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाउं से बिम्बित प्रतिबिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो नीलकंच के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी। वो कई बार भाग कर लौट आये। अधह वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर द्रिष्टि लगाये रहे। पर गोपजा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की खोज के क्रम में वो प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलसेशन कुत्ते सामने पड़ गए स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लगे इस बार उसका अकलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण था राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वो कभी उचे जूले पर और कभी अशूक की डाल पर अपनी केका को तीवरतर करके नील कंच को बुलाती रहती है। नीलकंठ अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख महादेवी वर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊददयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन